सुर सौपदे सुहमारा राम ही सेवक परम प्यारा मानत सुख सेवक सेवकाए सेवक बैर बैरु अधिकाए पाप पुण्य गुण कर्म प्रधान विश्व राख जोज करस फ हे hey देवराज हमारा उपदेश सुनो श्री राम जी को अपना सेवक परम प्रिय है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 तदपि करा भगत यत हृदयुसारा अगुनय लेपय मनए करस राम सगुन भय भगत प्रेम बस राम सदा से करु चि देद पुराण साधु सुर साखी अस जिजान तजह कुटिलाए भरत पद सुहाय तथापि वे भक्त और अभक्त के हृदय के अनुसार सम और विषम व्यवहार करते हैं भक्त को प्रेम से गले लगा लेते हैं और अभक्त को मार कर तार देते हैं गुण रहित निर्लेप मान रहित और सदा एक रस भगवान श्री राम भक्त के प्रेम प्रेमवश ही सगुण हुए हैं श्री राम जी सदा अपने सेवकों भक्तों की रुचि रखते आए हैं वेद पुराण साधु और देवता इसके साक्षी हैं ऐसा हृदय में जानकर कुटिलता छोड़ दो और भरत जी के चरणों में सुंदर प्रीति करो राम भगत पर शीत निरत पर दुख दुखी दयाल भगत सिरो मणि भरत में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 स्वारथ बि बस तुम हो भरत दोषु नहीं मोहू सुनि रघु बर सुन सुर बर सुर गुरु बर वानी ला प्रमोद मन मिटी गलानी बरस प्रसो न हरसुर राह नगेश राहन भरत सुभाओ प्रभु श्री रामचंद्र जी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 तब हर्षित होकर देवराज फूल बरसाकर कर भरत जी के स्वभाव की सराहना करने लगे भरत चले मग जाहे दशा देखे मुनि से धसीहा जब हिरा कह ले उमत प्रेम मनहु चहुपासा बचन सुन कुलिस पसाना पुरजन प्रेम जायाना बिच बास कर लोचन जल छाये इस प्रकार भरत जी मार्ग में चले जा रहे हैं उनकी प्रेम मई दशा देख मुनि और सिद्ध लोग भी सिहाते हैं भरत जी जब भी राम कहकर लंबी सांस लेते हैं तभी मानो चारों ओर प्रेम उमड़ पड़ता है उनके प्रेम और दीनता से पूर्ण वचनों को सुनकर वज्र और पत्थर भी पिघल करके भरत पिघल जाते हैं अयोध्या वासियों का प्रेम कहते नहीं बनता बीच में निवास मुकाम करके भरत जी यमुना जी के तट पर आए यमुना जी का जल देख उनके नेत्रों में जल भर आया मगन बारिद बढ़े विवेक जहाज श्री रघुनाथ जी के श्याम रंग का सुंदर जल देखकर सारे समाज सहित भरत जी प्रेम विवल होकर श्री राम जी के विरह रूपी समुद्र में डूबते डूबते विवेक रूपी जहाज पर चढ़ गए अर्थात यमुना जी का श्याम वर्ण जल देखकर सब लोग श्याम वर्ण भगवान के प्रेम में विवल हो गए और उन्हें न पाकर विरह व्यथा से पीड़ित हो गए तब भरत जी को यह ध्यान आया कि जल्दी चलकर उनके साक्षात दर्शन करेंगे इस विवेक से वे फिर उत्साहित हो गए जमुन तीर तही